कच की कुछ नमकीन यादें कच्छ गुजरात और सिंध की खूबसूरती का एक अनोखा मिश्रण है जहाँ हर दिशा में क्षितिज तक धरती अपने कई रंग बदलती है और जहाँ नमक के समंदर का जैसा सफेद दर्शन होता है पढ़िए हमारा यात्रा अनुभव आपने कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा कई बार मैंने यह बात सुनी थी कच्छ की एक दोस्त से जो गुजरात में बतौर गाइड और एम्बेसडर काम करती है उसकी जिंदगी के दो ही मकसद हैं गैर कच्छियों को कच्छ के सौंदर्य का दर्शन कराकर उनके अनुभव का विस्तार करना और जब मौका मिले कच्छ से बाहर जाकर वहां की सभ्यता संस्कृति व इतिहास के बारे में प्रचार प्रसार करना कच्छ से हमें रूबरू कराने की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी वैसे तो रेगिस्तान धूल मिट्टी और रेत में मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं नहीं लेकिन में रेगिस्तान रेगिस्तान रण, रण रण रण है है सफेद का मतलब तो रेगिस्तान ही होता है और इस तरह का सफेद रण दुनिया में दो ही जगह है एक कच्छ में और दूसरा अमेरिका के यूटाह में नमक और दलदल से भरे सफेद रेत के समंदर की खूबसूरती बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए हम तक पहुंचती है यही कच्छ और यही सफेद रेगिस्तान फिल्म बॉर्डर और लगान में दिखाई देता है वाकई खूबसूरती वही है जिसे घंटों तक देखते रहने का दिल करे कच्छ के रण की खूबसूरती का अनुभव लेने के लिए हमने दिल्ली से अहमदाबाद होकर भुज तक का सफर तय किया भुज आते आते समझ में आने लगा की कच्छ है तो गुजरात का अभिनंग लेकिन वहाँ की संस्कृति गुजरात से थोड़ी अलग है भौगोलिक रूप से कच्छ गुजरात का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, जिसकी सीमाएं एक ओर से से पाकिस्तान के सिंध से लगती हैं। यह इलाका अपनी पहनावे और भाषा के लिहाज से गुजरात और सिंध का एक खूबसूरत मिश्रण पेश करता है और यहाँ का कण कण कई दिलचस्प कहानियां कहता है कुछ फकीरों की कुछ संतों की कुछ डाकुओं की कुछ राजा रानियों की और कुछ यहाँ के लोगों की कच्छ का एक बड़ा हिस्सा सफेद रंग की चादर है इसलिए यहाँ आबादी बिखरी हुई है गांव और शहर एक दूसरे से बहुत दूर है लेकिन रण की वीरानी में रंग लोगों की पोशाकों में नजर आते हैं वैसे यही वजह है कि इतने ही सुंदर रंग कच्छ के गीत संगीत में भी सुनाई देते हैं कच्छ के ठीक बीचों बीच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भुज पश्चिम में लखपत उत्तर में सफेद रण दक्षिण में मांडवी और पूर्व में ढोलावीरा है भुज हमारा बेस कैंप भी है यकीन नहीं होता कि यह वही शहर है जो 2001 के भूकंप में पूरी तरह तबाह हो गया था तकरीबन 600 साल पुराना यह शहर कई छोटे बड़े किलों और झीलों का घर है हम सबसे पहले कई महल देखने गए इनमें से एक है प्राग महल जो 19वीं सदी में बना हुआ सुंदर महल है जिसका डिजाइन इतालवी गोथिक शैली में किया गया था भुज का संग्रहालय भी एक दर्शनीय स्थल है हड़प्पा मोहनजदारों से लेकर भुज के इतिहास के कई निशान यहाँ मिलते हैं हम घंटा घर भी देखने आए यहाँ से पूरा शहर नजर आता है और जी में आता है यही वक्त को बांध लें, लेकिन घंटाघर के नाकाम हो जाने से वक्त कहा थम जाया करता है धूप चढ़ने लगी है और अब हम हमीरसर झील देखने आए हैं झील में छलांग लगाते बच्चों को देखकर अपने सफर की थकान उतारने के लिए कुछ ऐसा ही करने का दिल करता है भुज के बाद हमारी अगली मंजिल सफेद रण है मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं इंटरनेट पर कुछ लोगों के अनुभव भी पड़े हैं लेकिन सफेद रंग के समंदर को देखने का अनुभव इन सब से अलग है जहां तक नजरें जाती हैं नमक की चादर सी बिछी दिखाई देती है यहाँ दूर क्षितिज पर आसमान से धरती मिलती है जहा वहा रंग बदलती है जमीन मैं जाते जाते मांडवी देखना चाहती हूँ मांडवी कच्छ का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और भुज से करीब 60 किलोमीटर दूर है राव विजय राज विजय विलास महल मांडवी का एक और रूप पेश करता है यह हरे भरे बाग बगीचों के बीच में राजस्थानी शैली में बना हुआ बहुत सुंदर महल है महल का एक हिस्सा ही सैलानियों के लिए खुला है और यहाँ अभी भी राज परिवार रहता है यहीं संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग की थी यहाँ की बालकनी पर खड़े होकर हम फिल्म के कुछ गाने गुनगुनाते हैं लेकिन यहाँ गुजारे लम्हों में सबसे सुंदर था पानी के पीछे डूबते सूरज को देखना रंगीन आसमान रंगीन पानी और हवाओं से बातें करते समंदर पर उड़ते पक्षी कमाल का नजारा पेश कर रहे थे कच्छ से जाने का वक्त हो चला है और हम भुज लौट आए कहते हैं कि नमक का रेगिस्तान देखने से से कोई कच थोड़े ही देख लेता है है होने के लिए गांव गलियों में भटकना होता दुपट्टे पर रंग बिरंगे सूतों से कढ़ाई करती महिलाओं से कच्छ की कहानियां सुननी होती हैं और इकतारे पर जैसल तोरल की कहानी सुननी होती है कच्छ की यात्रा मेरी किसी भी सोच किसी कल्पना से परे थी और इन सारे विचारों को अपने दिल में बसाए हम दिल्ली लौट आए हैं कछ हमें फिर बुलाएगा जरूर